तुमने उनसे भी सींचे ढाल लिए तुमने उनसे भी कारागृह बना लिया तुम्हारी कुशलता कांत नहीं तुम उनकी प्रतिमाएं अपने कारागृह में ले आए बजाएं कि तुम उनके साथ खुले आकाश में गए होते तुम उन्हें भी अपने कारागृह के भीतर ले आए तुमने अपने कारागृह की दीवारों को उनके चित्रों से सजा लिया अब यह कारागृह और भी छोड़ने जैसा मालूम नहीं पड़ता यह बड़ा प्यारा है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 इसलिए बोली तो एक बात जाती है लेकिन सुनी उतनी ही जाती है जितने सुनने वाले क्योंकि तुम मन से सुनते हो आत्मा से नहीं और मन का स्वभाव है व्याख्या करना वो तत्ण अच्छा व्याख्या कर बुद्ध ने कहा कल रात ही की घटना तुमसे कहूं जब मैंने रात के अंतिम प्रवचन के बाद कहा कि भिक्षु हो मित्रो अब उठो और रात्रि का अंतिम कार्य करो सांकेत शब्द था बुद्ध का बोलने के बाद वो कहते कि अब रात्रि की अंतिम प्रक्रिया में लीन हो जाओ तो भिक्षु ध्यान करते और फिर सोने में चले जाते ध्यान अंतिम प्रक्रिया थी बुधने का कल एक चोर भी आया हुआ था कल एक वैश्या भी आई हुई थी और जब मैंने कहा कि वो मित्रों अब रात्रि के अंतिम काम में संलग्न हो जाओ तो तुम्हें ख्याल आया ध्यान चोर ने सोचा कि काफी रात हो गई चांद ऊपर चढ़ गए अब मैं जाऊं काम धंधे का वक्त हुआ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 इन शब्दों को सुनते ही तुम्हारे भीतर शब्दों का जाल उठेगा या तो तुम कहोगे कैसा सुंदर या तुम कहोगे हां सुंदर या तो तुम राजीव होगे या विरोध करोगे या तुम कहोगे इतना कुछ सौंदर्य नहीं कि कहने लायक है लेकिन अब तुम कुछ प्रतिक्रिया करोगे वो प्रतिक्रिया मेरे वक्तव्य पर होगी चांद दूर हो गया अब तुम चांद को न देख पाओगे सभी व्याख्याएं गलत ज्ञानियों ने व्याख्या नहीं की है इशारे किए हैं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 जिसकी खोज में तुम आए थे तुम वो न सुन पाओगे जो मैंने कहा तुम्हें मस्जिद की अजान शायद सुनाई ना पड़े रुपए की खंग की आवाज सुनाई पड़ जाएगी चाहे तुम्हारा द्वार है और चाहे से तुम भरे हो और एक चाह नहीं है अनंत चाहे भीतर भरी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 जिसने देखे बाजार जिसने चुनाव किया दुख भोगा पीला पाई संताप झेला चिंता की जिसने सब गुमाया सब खोया जिसने अपनी आत्मा को बिल्कुल विस्मरण कर दिया बाजार की चीजों जिसने चीजें खरीदी और अपने को बेचा जिसने अपने बदले में चीजें खरीदी इन सब से गुजर के जो वापस लौट आया फिर छोटे बच्चे की भांति हो गया फिर आंखें निर्मल हो गई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 और ध्यान रहे भीतर की सुंदर स्त्री ज्यादा सुंदर होती है जितनी बाहर की क्योंकि बाहर की स्त्री थोड़ी तो बाधा डालती है तुम्हारे सौंदर्य के निर्माण करने में भीतर कोई बाधा डालने वाला नहीं है भीतर ऑब्जेक्टिव कुछ भी नहीं है सिर्फ सपना है तुम जैसा चाहो वैसा निर्मित कर लो आंख फोड़ के कोई मुक्त नहीं होता इंद्रियों को काट के कोई इंद्रियों का विजेता नहीं होता जितंद्री नहीं होता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 क्योंकि अनेक लोगों ने संगीत से परमात्मा को जाना और जितने लोगों ने संगीत से जाना हो उतने लोगों ने गंध से कभी नहीं जाना क्योंकि तो गंध की क्षमता आदमी की बहुत कमजोर है पशुओं कम से बहुत कमजोर है कुत्ता ज्यादा सूंघता है तुमसे घोला ज्यादा सूंघता है सिर सिंह मीलों तक सूंघता है तुम क्या सूंघोगे आदमी की सूंघने की क्षमता बहुत कम है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 और तुम चकित हो सूफियों ने जैसा संगीत विकसित किया कम ही लोगों ने विकसित किया है संगीत से भी परमात्मा तक लोग पहुंचे मंत्र ओम की ध्वनि राम का पाठ भीतर संगीत पैदा करने की कलाएं आंख से तो बहुत लोग सत्य तक पहुंचे इसलिए हिंदुस्तान में तो हम सत्य की खोज को दर्शन कहते हैं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 ये बात कभी कही गई नहीं इसलिए इसलिए तुम प्रमाण कहीं भी ना खोज सकोगे परमात्मा को चखा रामकृष्ण वो स्वाद का अनुभव स्वाद एकदम बेहोशी में ले जाए क्योंकि स्वाद इतनी भीतरी इंद्री सभी इंद्रियां बाहर हैं स्वाद के मुकाबले कान भी बाहर नाक भी आंख भी स्वाद बहुत गहरे में और इसका कारण है क्योंकि तो रामकृष्ण भोजन के बड़े प्रेमी थे इसीलिए चर्चा चलती ब्रह्म ज्ञान की बीच बीच में उठ के चौके में शारदा को पूछाते थे क्या बन रहा है शारदा तब को संकोच लगता था कि लोग क्या कहेंगे तुम ब्रह्मचर्चा छोड़ के बीच में चौके में आते होली लेके शारदा आती तो रामकृष्ण बैठे नहीं रह जाते एकदम खड़े हो जाते थाली में जानते क्या है स्वार्थ से ब्रह्म को जाना था भोजन उनके लिए ब्रह्म था उपनिषदों में जहां कहा है अन्न ब्रह्म है वो किसी ने स्वार्थ से जान के कहा होगा नहीं तो अन्न को कोई ब्रह्म कहेगा सुन हमको भी थोड़ा बेहूदा लगता है अन्न ब्रह्म भोजन ब्रह्म लेकिन किसी ने स्वास्थ्य से जाना होगा और बड़े मजे की बात है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 तो थोड़ी देर ब्रह्मा विष्णु रुके आधा घंटा घंटा दो घंटा फिर उन्होंने कहा हो गई किस भांति की कि क्रीड़ा चल रही अब नहीं रोका जाता और उस उत्सुकता भी बड़ी गई हो क्या राक? तो द्वारपाल से बच के वे भीतर पहुंच गए शिव पार्वती को पता भी नहीं चला कि वे खड़े जब संभोग समाधि हो तो क्या पता चलेगा कौन खड़ा है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 हिम्मत करो और जिस तरफ भी तुम्हारा प्रवाह बहता हो वहां तुम पूरे बह जाओ ध्यानस्त समाधिस्त द्वार खुल जाएंगे जो सदा से बंद है रहस्य धका हुआ नहीं तुम टूटे हुए हो तुम इकट्ठे हुए रहस्य खुला हुआ इतना है इतना